संक्षिप्त महाभारत अनुशासन पर्व वर्ण संकरों की उत्पत्ति तथा कृतक पुत्र का वर्णन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह यदि मनुष्य धन के लोभ से अथवा कामवश अन्य वर्ण की स्त्री के साथ समागम करता है तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होती है इस प्रकार उत्पन्न हुए वर्ण संकर मनुष्यों का क्या धर्म है और उनके कौन कौन से कर्म हैं? भीष्मी ने कहा बेटा पुरुकाल में प्रजापति ने यज्ञ धर्म के लिए केवल चार वर्णों और उनके पृथक पृथक कर्मों की ही रचना की थी किंतु सब वर्णों में अधम शूद्र यदि अपने से श्रेष्ठ वर्णों की स्त्रियों के साथ समागम करता है तो उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र चारों चारों वर्णों से अलग और अत्यंत निंदनीय चांडाल आदि समझा जाता है छत्र यदि ब्राह्मण जाति की स्त्री के साथ संसर्ग करता है तो उसे वर्ण बाह्य सूत जाति की उत्पत्ति होती है जिसका काम है स्तुति आदि करना वैश्य जाति का पुरुष ब्राह्मण की स्त्री से समागम करके जिस पुत्र को जन्म देता है वह सब वर्णों से पृथक वैदेहक और मौतगल्य कहलाता है उससे की रक्षा आदि का काम लिया जाता है। शुद्र द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला चांडाल होता है वह गांव के बाहर बसता है और उसे वध्य पुरुषों को प्राण दंड आदि देने का काम लिया जाता है ये सभी कुलांगार मनुष्य नीच वर्णों द्वारा ब्राह्मणी के गर्भ से जन्म धारण करते और वर्ण संकर कहलाते हैं वैश्य के द्वारा क्षत्रिय जाति की स्त्री के गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र बंदी और मागस कहलाता है यह लोगों की प्रशंसा करके अपनी जीविका चलाता है इसी प्रकार यदि शूद्र क्षत्रिय जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो उससे मछली मारने वाले निषाद जाति की उत्पत्ति होती है और यदि वह वैश्य जाति की स्त्री से संसर्ग करता है तो आयोग व जाति का पुत्र उत्पन्न होता है जो बढ़ी का काम करके जीविका चलाता है वर्ण संकर भी जब अपनी जाति की स्त्री के साथ समागम करता है तो अपने ही समान वर्ण वाले पुत्रों को जन्म देते हैं और जब अपने से हीन जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो नीच संतानों की उत्पत्ति होती है ये संतानें अपनी माता की जाति वाली समझी जाती है इस प्रकार वर्ण संकर मनुष्य भी यदि परस्पर विभिन्न जाति की स्त्रियों से संसर्ग करते हैं तो उनसे निंदनीय संतानों की ही उत्पत्ति होती है जैसे शुद्ध ब्राह्मणी के गर्भ से चांडाल नामक बाघ्य जाति वाले पुत्र को उत्पन्न करता है उसी प्रकार बाह्य जाति का मनुष्य भी ब्राह्मण आदि चारों वर्ण की स्त्रियों के साथ संसर्ग करके अपनी अपेक्षा भी नीच जाति वाला पुत्र पैदा करता है वह बाह्यतर कहलाता है इस प्रकार बाह्य और बाह्यतर जातियों से क्रमशः पंद्रह प्रकार के अत्यंत निकृष्ण वर्ण पैदा होते हैं अगम्य स्त्री से समागम करने पर वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं जिस जाति के पुरुष राजाओं के श्रृंगार आदि का कार्य जानते हैं और दास न होकर भी दास जीव का चलाते हैं, हैं। वे उनकी स्त्रियां सैरंध्री कहलाती हैं माघस जाति की सैरंध्री स्त्री से यदि बाह्य जाति आयोग पुरुष समागम करे तो उससे आयोगव जाति का शैरंध्र पुत्र उत्पन्न होता है उसी माघधी सैरंध्री का यदि वैदेह जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो मदिरा बनाने वाले मैरेय जाति के पुरुष की उत्पत्ति होती है निषाद के वीर और मगध गर्भ से मदगुर जाति का पुरुष उत्पन्न होता है जिसे दास भी कहते हैं वह नाव से अपनी जीविका चलाता है चांडाल और मागदी शैरंध्री के सहयोग से स्वपाक नाम से प्रसिद्ध चांडाल की उत्पत्ति होती, यह मुर्दों की रखवाली का काम करता है। इस प्रकार जाति की सैरंत्री स्त्री आयोगव आदि चार जातियों से समागम करके माया से जीविका चलाने वाले चार प्रकार के क्रूर मनुष्यों को उत्पन्न करती है आयोगव जाति की पापनी स्त्री वैदेह जाति के पुरुष से समागम करके अत्यंत क्रूर माया जीवी पुत्र उत्पन्न करती है निषाद के सहयोग से मद्रना नामक जाति को जन्म देती है और चांडाल के संसर्ग से पुलकस जाति को उत्पन्न करती है मद्रनाभ जाति के मनुष्य गधहे की सवारी करते हैं और पुलकस जाति वाले मुर्दों पर चढ़े हुए कपड़े अर्थात कफन लेकर पहनते और फूटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं इस प्रकार ये तीन निज जाति के मनुष्य आयोगों की संतान हैं। निषाद जाति की स्त्री का यदि वैदेहक जाति के पुरुष से संसर्ग हो तो छुद्र, अंध्र और कारावर नवक चमारों की उत्पत्ति होती है ये तीनों जातिया गांव के बाहर रहती हैं चांडाल पुरुष और निषाद जाति की स्त्री के सहयोग से पांडु सौपाक जाति का जन्म होता है ज जाति बांस की ढलिया आदि बनाकर जीविका चलाती है वह जाति की स्त्री के साथ निषाद का संपर्क होने का आहिन्न डक और चांडाल का संसर्ग होने पर सौपाक की उत्पत्ति होती है सौपाक और चांडालों की एक ही वृत्ति है निषाद जाति की स्त्री में चांडाल अर्थात सौपाक के वीर से अंत्यसाई नामक जाति का जन्म होता है इस जाति के लोग सदा सं में ही रहते हैं निषार आदिवाह्य जाति के लोग भी उन्हें अछूत समझते हैं इस प्रकार माता पिता के वर्ण व्यतिक्रम से वर्ण संकर जातियां उत्पन्न होती हैं उनमें से कुछ प्रकट होती हैं और कुछ गुप्त इनके कर्मों से ही इनकी पहचान करनी चाहिए शास्त्र में चारों वर्णों के ही धर्म का निश्चय किया गया है औरों के नहीं धर्महीन वर्णों अर्थात वर्ण संकर जातियों में से किसी की भी कोई नित्य संख्या नहीं है जो जाति का विचार न करके स्वेच्छानुसार अन्य वर्ण की स्त्रियों से समागम करते हैं तथा जो यज्ञों के अधिकार और साधु पुरुषों से बहिष्कृत हैं ऐसे वर्णवाह्य मनुष्यों से ही वर्ण संकर संतान संतानें उत्पन्न होती है और वे अपनी रुचि के अनुकूल कार्य करके भिन्न भिन्न प्रकार की आजीविका तथा आश्रय को अपनाती हैं ऐसे लोग लोहे के आभूषण पहनकर चौराहों में मरघटों में पर्वतों पर और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं उन्हें चाहिए कि गहने तथा अन्य उपकरणों को बनावे और अपने कर्मों से जीविका चलाते हुए प्रकट रूप में निवास करें इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि यदि योग गौ ये गौ और ब्राह्मणों की सहायता करे कठोरतापूर्ण कर्म त्याग दे सब पर दया करें, सत्य बोलें, दूसरों के अपराध क्षमा करें और अपने शरीर को कष्ट में डालकर भी दूसरों की रक्षा करें, तो इन वर्ण संकर मनुष्यों की भी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है जोधिष्ठे ने पूछा पितामह जो चारों वर्णों से बहिष्कृत वर्ण संकर मनुष्य से उत्पन्न और अनार्य होकर भी ऊपर से देखने में आर्य सा प्रतीत हो रहा हो उसकी पहचान हम लोग कैसे कर सकते हैं ने कहा जो सजनों के विपरीत नाना प्रकार की चेष्टाओं से युक्त हो उस योनि से उत्पन्न मनुष्य की उसके कर्मों से ही पहचान हो सकती है इसी प्रकार सज्जनोचित आचरणों से योनि की शुद्धता का निश्चय करना चाहिए इस जगत में अनार्यता अनाचार क्रूरता और अकर्मण्यता आदि दोष मनुष्य को योनि से उत्पन्न, अर्थात वर्ण वर्ण संकर संकर सिद्ध करते हैं। पुरुष अपने पिता या माता अथवा दोनों के ही स्वभाव का अनुसरण करता है वह किसी तरह अपनी असलियत को छिपा नहीं सकता जैसे बाघ अपने चित्र विचित्र खाल और रूप के द्वारा माता पिता के समान ही होता है उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी योनि का ही अनुसरण करता है अमुक व्यक्ति किस कुल में और किसके विध से उत्पन्न हुआ है यह बात अत्यंत गुप्त होने पर भी जिसका जन्म शंकर ज्योनी से हुआ है वह मनुष्य थोड़ा बहुत अपने पिता के स्वभाव को पाता ही है जो कृत्रिम मार्ग का आश्रय लेकर श्रेष्ठ पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है वह वास्तव में शुद्ध वर्ण का है या शंकर वर्ण का इसका निश्चय करते समय उसका स्वभाव ही सब कुछ बता देता है संसार के प्राणी नाना प्रकार के आचार व्यवहार में लगे हुए हैं आचरण के सिवा दूसरी कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो जन्म के रहस्य को साफ तौर पर प्रकट कर सके वर्ण शंकर को शास्त्रीय बुद्धि प्राप्त हो जाए तो भी वह उसके शरीर को नीच मार्ग से नहीं हटा सकती उत्तम मध्यम या निकृष्ट जिस प्रकार के स्वभाव से उसके शरीर का निर्माण हुआ है वैसा ही स्वभाव उसे आनंददायक ज्ञान पड़ता है ऊंची जाति का मनुष्य भी शील से रहित हो तो उसका सत्कार नहीं करना चाहिए और शुद्ध भी यदि धर्मज्ञ और सदाचारी हो तो उसका विशेष आदर करना चाहिए मनुष्य अपने शुभाशु कर्म शील आचरण और कुल के द्वारा अपना परिचय देता है यदि उसका कुल नष्ट भी हो गया हो तो अपने कर्मों के द्वारा वह फिर उसे शीघ्र ही उज्जीवित कर देता है ऊपर कितनी संकीर्ण योनिया बतलाई गई है उन सब में तथा अन्य नीच जातियों में विद्वान पुरुष को संतानोत्पत्ति नहीं करनी चाहिए उनका सर्वथा प्रत्याग करना ही उचित है युधिठिर ने पूछा पितामह कृतक पुत्र कैसा होता है विष्णुजी ने कहा युधिठिर माता पिता ने जिसे रास्ते पर त्याग दिया हो और पता लगाने पर भी जिसके माता पिता का ज्ञान न हो सके उस बालक का जो पालन करता है उसी का वह कृतक पुत्र समझा जाता है वर्तमान समय में जो उस अनाथ बच्चे का बारिश बनकर पोषण कर रहा हो उस मनुष्य का वर्ण ही उस बालक का वर्ण होता है ने पूछा दादाजी ऐसे लड़के का संस्कार कैसे करना चाहिए तथा उसके किस जाति की कन्या का विवाह करना चाहिए भीष्म जी ने कहा बेटा जिसको माता पिता ने त्याग दिया है वह अपने स्वामी बालक पिता के वर्ण को प्राप्त होता है इसलिए उसके पालन करने वाले को चाहिए कि वह अपने ही वर्ण के अनुसार उसका संस्कार करे तथा अपने ही जाति की कन्या से उसका ब्याह भी कर दे इस प्रकार ये सारी बातें मैंने तुम्हें बताई अब और क्या सुनना चाहते हो